सवाल पूछना हमारा अधिकार है जवाब पाना हमारा हक हमारा देश हमारे अधिकार पुणे के गगन अपना प्रोविडेंट फंड बेंगलुरु से पुणे ट्रांसफर करवाने के लिए दो साल से प्रोविडेंट फंड ऑफिस के चक्कर काट रहे थे पर फंड ट्रांसफर नहीं हुआ तब उन्होंने आरटीआई अपील दायर की ये जानने के लिए कि ट्रांसफर होने की प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है और फंड ट्रांसफर होने में इतना वक्त क्यों लग रहा है और महज एक दिन बाद ही उन्हें प्रोविडेंट फंड ऑफिस से कॉल आई कि उनके द्वारा दिए गए पुराने कागजात खो गए हैं इसलिए वो नए कागज जमा करवा दें। ये बेहद हैरानी भरा था कि उनका पुराना निवेदन ही गायब था पर फिर से कागज जमा करवाने के बाद महज एक दिन बाद ही उनके पैसे ट्रांसफर कर दिए गए अधिक जानकारी के लिए आप लॉग कर सकते है डब्ल्यू